उपन्यास एक थी मै एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि भटनागर हरि भटनागर जाने माने कहानीकार उपन्यासकार है प्रस्तुत है उनके उपन्यास एक थी मै एक था कुम्हार का सस्वर पाठ यह ऑडियो बुक रचनाकार और एच डी टी पी कोलन स्लैश स्लैश रचनाकार डॉट ऑग की प्रस्तुति है उपन्यास एक थी मै एक था कुम्हार उपन्यासकार हरी भटनागर भाग तीन अध्याय चौदह रात में कुम्हार को भूख नहीं थी पत्नी के बार बार कहने आरोप उसने एक रोटी खाई और ढेरों पानी चढ़ा लिया इस पर पत्नी नाराज हुई उसने पत्नी की नाराजगी पर जरा भी ध्यान न दिया सीधे खाट पर पड़ गया लेटते ही उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी ही देर में वह जाग गया उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि कहीं उसकी जमीन हाथ से जाने वाली तो नहीं उसे लग रहा था कि हो न हो बड़े साहब की निगाह उसकी जमीन पर है तभी वह दौरे पर आए थे उसके झोपड़े खाली पड़ी जमीन और नींद के विशाल पेड़ को लालच भरी निगाह से देख रहे थे उन्होंने तभी पटवारी को तलब किया था जो दौड़ा हुआ उनके सामने जा खड़ा हुआ था जरूर बड़े साहब ने पटवारी का हुक्म दिया की यह जमीन मौके की है इस पर कब्जा जमाओ पटवारी उस वक्त हाथ जोड़ के हुक्म की तामीली के लिए उनके सामने झुक गया था जैसे कह रहा हो कि हुजूर यह काम हो जाएगा आप निशा खातिर रहे है भगवान क्या अनर्थ होने वाला है घरवाली भी उसे सचेत कर रही थी वह तो साफ कह रही थी कि यह पटवारी गड़बड़ आदमी है कुछ न कुछ अंधेर जरूर करेगा कुम्हार उठ बैठ गया तकिया के नीचे ऐसी उसने बीड़ी का बंडल निकाला बीड़ी जलाने को हुआ की अंधेरे में बीड़ी की चिनगी नजर आई लग रहा था कोई उसके पास आ रहा है श्यामल के बाबू थे खाना खाकर उसके पास यू ही दो पल के लिए बैठने आए थे हाथ में उसके जलती बीड़ी थी खाट पर बैठते ही उसने पूछा और बोला कैसे हो अब तो तुम चंगे हो गए हाँ भाई जो कष्ट लिखा है वह तो भोगना ही पड़ेगा ये कायक वह खोखली हंसी हंसा अब बिल्कुल ठीक हूँ भगवान चाहेगा तो अब नया हीला और भी रफ्तार पकड़ लेगा बिल्कुल आज कुछ भी करो माटी बेचो पैसे कहीं नहीं गए आदमी में बस हुनर हो वह भूखा नहीं मरेगा श्यामल का बाबू बोला पेट भर को मिल ही जाएगा यार और ये तुमने समय रहते कर लिया अच्छी बात है आगे इसी काम को गोपी भी अच्छे से संभाल सकता है अरे गोपी की क्या अभी तो उसके खेलने के दिन है ज्ञान होते कौन सी लाइन हाथ लगे क्या भरोसा देख नहीं रहे हो नई नई चीजें आ रही है नए नए धंधे कभी सोचा नहीं कभी देखा नहीं ऐसी है भाई श्यामल का बाबू थोड़ी देर चुप रहा फिर बोला फैक्ट्री का क्या मामला है तरह तरह की बातें सुन रहा हूँ कोई कह रहा है कि बस्ती के बीचों बीच में कहीं लगने वाली है कोई कहता है तुम्हारे झोपड़े के सामने आज पटवारी मुझे मिला संझा को मैंने उससे पूछा तो वह भी कहने लगा कि फैक्ट्री लगेगी मैंने पूछा कहा तो बोला चिंता क्यों करते हो सुना है तुम्हारी खैर खबर लेने घर आया था कुम्हार बोला हाँ आया था मुझसे भी यही कहने लगा की मेरे रहते चिंता न करो मुझ पर भरोसा रखो मैं सब देख लूँगा तुम किसी से या पटवारी से चर्चा न करना श्यामल का बाबू बोला पटवारी तो मेरे कान में कह रहा था कि बड़े साहब को तुम्हारा झोपड़ा और नीम का पेड़ और खाली पड़ी जमीन जच गई है हो न हो वहीं फैक्ट्री डिले कुम्हार के प्राण नहो में समा गए तुम चिंता मत करो श्यामल का बाबू बोला कोई मजाक खेल है क्या हम लोग मर गए है क्या कोई यहाँ घुसे तो से लिहास गिरा देंगे वह गुस्से में भर उठा था यह श्यामल की आवाज आई शायद उसकी माँ उसे बुला रही थी जय राम कहकर श्यामल का बाबू उठा और अंधेरे में खो गया कुम्हार के दिल की धड़कन बढ़ गई थी थोड़ी देर बाद जब वह मटके से पानी निकालकर पी रहा था उसके दिमाग में आया कि उसे घबराना नहीं चाहिए जब तक कोई बात साफ नहीं हो जाती अभी एकदम से भिड़भिड़ाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं पटवारी जरूर गड़बड़ आदमी है लेकिन जब वह कुछ कह रहा है तो उस पर यकीन करना चाहिए हो सकता है वह अच्छा मदद करे अक्सर देखा गया है नीचे के लोग मदद कर देते हैं हो सकता है कुछ करे नहीं भला क्यूँ कहता वह तो हमारी खैर खबर के लिए झोपड़े पर आया आज भला कौन किसे पूछता है ऐसे में बिना सबूत के उस पर शक करना ठीक नहीं जब वह कह रहा है कि हम कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे तो उस पर भरोसा करने में क्या जाता है लाख मना करे मैं तो अभी उस पर भरोसा करूंगा, चाहे जो हो जाए उड़ी उड़ी बातों आरोप क्यूँ कान दे? इन बातों को सोचता वह काफी देर तक नींद के नीचे टहलता रहा जब दूर के पेड़ों पर पुंछियों के पंख फड़फड़ाने की आवाज आई और पीछे के टूट पर बैठने वाले उल्लू के बोलने की आवाज वह खाट पर लेट चुका था थोड़ी देर बाद वह गहरी नींद के हवाले था सवेरे जब कुम्हार की नींद टूटी अवध सामने खड़ा मिला वह बहन को लेने आया था माँ सख्त बीमार थी और उसके नाम की रट लगाए थी इस खबर ऐसी कुम्हार इनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे आंगन में बैठी वह घुटी आवाज में मुँह में आँचल ठू ऐसी रो रही थी माँ के लिए वह रो रही थी इसी के साथ कुम्हार को अकेला छोड़ने का दुख उसे साल रहा था वह बीमार था अभी अभी तो ठीक हुआ उसे छोड़ के कैसे जाए सोच सोचकर बेहाल हुई जा रही थी वह कुम्हार ने अवध से पूछा क्या हुआ जिया को सास को वह जिया कहता था हालांकि सभी उसे जिया कह के पुकारते थे अवध ने कहा पहले सर्दी हुई फिर तेज बुखार और पेट में दर्द उस पर दस्त अब ये हाल है कि उठ बैठ नहीं पा रही है कह रही है समय आ गया है पुरबतिया को बुलाओ न कुछ खा रही है न पी बस एक रट पुरबतिया पुरबतिया पुरबतिया अपना सामान बांध रही थी और बीच बीच में कुम्हार से कहे जा रही थी ठीक से रहना रोटी बना लेना मन तो हो रहा है कि गोपी को छोड़ जाऊं लेकिन वो जाने की जिद किए है कि नानी के घर जाएंगे। एक पल यहां नहीं रुकेगा नहीं छोड़ जाती अवध ने कहा जीजा तुम भी चलो ना, हम ऑटो बुला लाते हैं, वैसे भी तुम कभी निकल नहीं पाते हो बहन को ले जाओ समय मिला तो मैं पीछे से आ जाऊंगा। फिर बतिया ने कहा रहन दो तुम कोई झूठ तुम बुलवा ले चलो न जीजा अवध ने इसरार किया भोला ने कहा सच्ची कहता हूँ तुम चलो मैं जरूर आऊंगा जिया को देखने का मेरा भी मन है पर बतिया का जाने का जरा भी मन न था रह रहे वह हसुआ पड़ती रुंधे कंठ के बीच उसने खाना बनाया सबको खिलाया जब जाने को हुई उसे जोरों की रुलाई छूटी आवाज तो नहीं निकल पाई क्योंकि उसने मुंह में आँचल फूस लिया था हाँ आंसुओं को वह रोक न सकी जो उसके चेहरे को भिंगो रहे थे अवध चोला लिए आगे आगे चलने को हुआ पीछे गोपी की उंगली पकड़े कुम्हारिन थी ठीक इसी वक्त मैना ने दरदीला स्वर छेड़ दिया कुम्हारिन ने मैना को देखा जैसे कह रही हो कि ध्यान रखना कुम्हार का मैं जल्द लौटूंगी हाथ हिलाते हुए कुम्हार रुंधे कंठ से दीवार की आड़ में आ गया पता नहीं क्यूँ इस वक्त पत्नी को जाता देख वह सिस्कियाँ दे रो पड़ा मंडी के ठेले में जोतने के लिए बड़े मियाँ को चुटकारा देता जब अवध बड़ा उस वक्त इंतहा खुश था इसलिए कि अब वह बड़े मियाँ को लाइन पे ला देगा बहुत बदमाशी हरमपन जोता था अब उसका हिसाब निपटाना है देखता हूँ कौन बचाने आएगा अब जीजा की मजबूरी है और बहन बोलने से रही ऐसे में मैं खुद मुख्तार हूँ ऐसा बास ब जाऊँगा शरीर की सारी चूल्हे ढीली हो जाएंगी फिर करते रहना सीपो सिपो देखते है कितना सिप्याते हो हरमपन न घुसेर दी तो अवध नाम नहीं सला नीच कमीम बिनती करी कि यार बिरादर किसी तरह काम निकाल दो भाई रस्ते में खेंच के पड़ गया है अगर वह खेचे न होता तो कोई बात ही न थी काम सुबीते से हो जाता मैं सहारे के लिए था ही ऐसे में भाई सुनने को तैयार ही नहीं सच्चाई के लिए रोने लगे भोला को धोखा दिया उसे बताया नहीं साफ साफ एक नेक आदमी ऐसी बात छुपाई और उससे निकाल लाए लो अब निकाल नहीं लाया सामने बात करके सीधी सीधी अब सच्चाई झाड़्यो ईमानदारी करने निपा रो कौन सुनेगा कौन है तुम्हारा जो बीच में आएगा आए तो से समझा दूंगा उसे भी अच्छे ऐसी की बीच में आने का मतलब क्या होता है अवध ऐसी उलझने का मतलब क्या होता है समझ में आ जाएगा जब लट चलेगा साला हरामी वह बड़बड़ा रहा है बड़े मियाँ नाम रखा है सारा बड़े निकाल दूंगा इस बार करो हरमपिन देखता हूँ कितना करते हो टांग के रख दूंगा सारी हेकड़ी निकल जाएगी कुम्हार की पीछे से आवाज आई संभाल कर रखना हमारे बड़े मियाँ को बिना पीछे देखे अवध ने जवाब दिया चिंता न करो जीजा खूब आराम से रखूंगा ऐसा आराम जिंदगी में न मिला होगा और अब आराम ही आराम है कोई झंझट नहीं मंडी के मजे लो और करो सीपो सीपो सुबह ऐसी शाम तक मजे ही मजे एक चक्कर दो चक्कर तीन चक्कर चार चक्कर पांच चक्कर इस मंडी से उस मंडी उस मंडी से उस मंडी बढ़ते जाओ चलते जाओ गाड़ी खींचते जाओ दुनिया के मजे लो खूब क्या रखा है जिन्हानी में खोने को क्या है अपने पास पानी को जहान है बड़े मियां तेज गति से चल रहे थे उन्हें हंकाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी उल्टे अवध को दौड़ना पड़ रहा था यार तू तो दौड़ रहा है मुझे थका डालेगा धीरे तो चल अवध हाफ्ता बोला अवध जब बड़े मियाँ को लेकर निकला था तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था गुस्से में तड़प रहा था लेकिन पता नहीं अब से क्या हुआ कि वह सोचने लगा कि जानवर को सताने का कोई मतलब नहीं जो हुआ सो हुआ भूल जाओ बड़े मियाँ से प्यार भरे अंदाज में बोला देखो बड़े मियाँ तुम्हें हम साफ समझा देना चाहते है तू जानता है की मैं अब थेला खेचने लगा हूँ इस मिंडी ऐसी उस मिंडी पहले वाला काम खेती का मैंने छोड़ दिया और ये बात मैंने अभी तक किसी से बताई नहीं जीजा से भी नहीं इसलिए भी नहीं बतलाये कि पहले काम तो जमे फिर बताए सबको यहाँ काम जमा नहीं और हल्ला मच गया इसलिए मैंने खेती से हाथ जोड़ लिए साली में कुछ है भी नहीं बरखा भी नहीं हो रही है कुओं में पानी नहीं है तो खेती भला क्या होगी खाक ऐसे में मैंने चुपचाप ये धंधा पकड़ लिया है पिछली दफा तुम्हें जब लाए थे झूठ बोल के तब शुरुआत की थी और तब तुमने ऐसी की तैसी कर दी थी नहीं तुम्हें मौज कराता मंडी में खाने की कोई कमी तो है नहीं सब्जी ही सब्जी और वो भी तरह तरह की ढेर लगा है तुम मजे से भरपेट खाते लेकिन उस रात तो मेरी जान पर बन गई था वह हमारा साथी करण था न काम से पहले देसी जम के खेच गया अब खेच तो ली लेकिन बेटा अपने को संभाल नहीं पाए फिर वह देसी भी पता नहीं कैसी थी कि उसने उसकी हालत बिगाड़ दी चढ़ गई ऐसी चिड़ी की न पूछो वह मंडी में ही डल गया कितनी कोशिश की उठा ही नहीं फिर तुमने भी रंग में भंग कर दिया दुलत्ती और चला बैठे बददार दिखाने लगा देखो अभी भी दर्द बना है तुमने ऐसी दुलती भाजी की मैं चारों खाने चित घंटों होश नहीं थेले खड़े थे बेसहारा हे भगवान क्या करता उनका फिर अकेले भगवान का नाम लेकर खेचना शुरू किया पूरी रात थेले खचे तब जाकर काम पूरा हुआ और पसीना इतना की हर बार बनियान कपड़े गारने पड़ते खैर अब तू गड़बड़ नहीं करेगा समझ ले रुक पहले भीड़ी खैनी का जुगाड़ तो कर लू अवध पान के के सामने रुक गया उसी के बगल लाला की चाय की दुकान की जहाँ इस वक्त ताजा समोसे बनने की गंध उठ रही थी अवध बोला बड़े मिया समोसा खाना है तो बोल दे गरम गरम मामला है ऊपर से धनिया की चटनी ए रामू एक गुटखा और जर्दा तो रगड़ बढ़िया खुशबूदार लाला बोले अरे ये बड़े मियाँ को तुम कहाँ ले जा रहे हो यह तो भोला कुम्हार का साथ ही है अवध बोला बड़े मियाँ ने हीला बदल दिया है वक्त के हिसाब से जीना चाहता है जिसमें मौज मस्ती भी कुछ करने को मिले बहुत हो चुके मटके कुल्हड़ सकोरे, पुरे लाला ने अवध से छिपाकर बड़े मियाँ को चार समोसे दिए जो कल रात के बचे थे अंदर का माल खराब हो गया था बड़े मियाँ कुछ नहीं बोले चुपचाप खा गए जानवरों के साथ सब ऐसा ही बर्ताव करते है किसी में जरा भी हमदर्दी नहीं कैसे लगे बड़े मियाँ अवध ने पूछा अच्छे थे न खूब गर्म बड़े मियाँ ने कोई जवाब न दिया एक और चलेगा अवध ने पूछा बड़े मिया कोई जवाब देते इससे पहले ही लाला ने एक काफी गर्म समोसा बड़े मियाँ को दिया जिसे वे बहुत ही मुश्किल से किसी तरह हलक के नीचे उतार पाए रास्ते में जहाँ खटखटे घोड़े खच्चर और गधे पानी सोखते हैं अवध ने बड़े मियाँ को ढील दिया खैनी तंबाकू का मजा लेने को भी कहा जिसे बड़े मियाँ ने हंसकर मना कर दिया अवध के व्यवहार पर बड़े मियाँ आश्चर्यचकित थे ये वही अवध है कि कोई और अवध यह तो बहुत ही अच्छा आदमी है कितनी सेवा कर रहा है कितना ध्यान रख रहा है प्यार से काम समझाता है जरा भी नाराज नहीं होता ऐसे चलो किनारे चलो फासला बना के रुक रुक कर सुस्ता के चलो कोई जल्दी नहीं कोई आफ्त नहीं फटी पड़ी है थे काम आरोप पहुँच जाए सही सलामत यही अपना काम है ले वाले कर पैसे देते हैं तो उनका भी काम अच्छे से होना चाहिए क्या हफ्ते दस दिन में बड़े मिया ने अवध का दिल जीत लिया सलीके और लगन से ऐसा काम किया कि अवध उसे इंतहा प्यार करने लगा थोड़े ही दिन में बड़े मियाँ शहर के चप्पे चप्पे से परिचित हो गए किस मंडी में किस रास्ते से कैसे माल लेकर निकलना है अच्छे ऐसी जान गए थे कहां ढाल है कहां चढ़ाव कहां गहरा जानलेवा गड्ढा कहां रास्ता सकरा, कहां चौड़ा सब उनके दिमाग में बसा था आंख मूँद कर बता देते शाम को दो तीन बजे से सब्जी बाजार लगना शुरू हो जाता शुरू में तो लोग इक्का दुक्का दिखते लेकिन गैस बत्ती के जलते ही ऐसी गदर मचती कि न पूछो थेल मिथेल चीख गुहार सब्जी वालों की ऐसी गुहार की कान के पर्दे फट जाएं बड़े मियां सोचते ऐसी गुहार की क्या जरूरत लोग अपने आप आ रहे हैं सामान खरीद रहे हैं फिर भी गुहार यह गुहार लगातार तेज होती जाती जैसे जैसे रात खड़ी होती जाती गुहार और भीड़ ढलान पर होती जाती धीरे धीरे भीड़ चिटने लग जाती सब्जी बेचने वाले ही रह जाते गैस बत्तियां बुझाई जाने लगती और फिर सामान बंधने लग जाते थेलों को एक लाइन में बांधना शुरू हो जाता फिर शुरू होता इन्हें दूसरी मंडी में ले जाने का सिलसिला बड़े मियाँ अपने काम को बहुत ही अच्छे ऐसी अंजाम दे रहे थे की अगले माह ही ऐसा कुछ घट गया जिसने सब कुछ उलट पलट डाला हुआ यह की बड़े मियाँ थेलों की आखिरी खेप लेकर धीरे धीरे बढ़ रहे थे वे सबसे आगे थे और एक दूसरे से बधे दस ठेले उनके पीछे यकाय उनके आगे दो साइकिल सवार जो बेतरह शराब पिए हुए थे नशे में डावाडोल उलझ कर सड़क पर आ गिरे शराबियों के गिरते ही सामने से तेज गति से आ रहा एक डम्फर उनको कुचलने से बचाने के चक्कर में। शराबी तो बच गए रहे थे उसकी चपेट में आ गए दस के दसो थेले पहचान में नहीं आ रहे थे दुझ गए थे उनमें लदा सामान चारों तरफ बिखर कर मिट्टी में मिल गया था किस्मत अच्छी थी कि बड़े मियाँ को गिरने के बाद भी तनिक भी चोट न लगी और वे भौचक खड़े थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कब से अवध को बुलाया जाए सहयोग था कि अवध वहां आ पहुंचा। दुचे थैले और सामान का सत्यानाश देखकर उसका दिमाग घूम गया बड़े मिया ने जरूर कोई हरमपन की तभी यह हादसा हुआ अब थेले वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे कहा से भरेगा वह पैसा हे भगवान उसकी आंखों में खून उतर आया उसने लठ उठाया और अंगत लठ बड़े मियाँ पर बरसने लगे पावों पर लठ पीठ पर लठ सिर पर लठ पोड पर लठ हे भगवान ये जालिम तो मार डालेगा बड़े मियाँ गिर गए फिर भी लठो की बरसात होती ही रही इस बीच पता नहीं कैसे और क्या हुआ कि अवध का पाव चीथड़े में उलझ गया और वह जमीन पर लौट गया बड़े मियाँ को जान बचाकर भागने का मौका मिल गया वे भागे सिर पर पाव रखे बेतरह चिल्लाते उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि भटनागर अध्याय पंद्रह पत्नी मैके क्या गयी कुम्हार को घर काटने ऐसी दौड़ता महसूस होता लगता वह वीरानी में रह रहा है जहाँ परिंदे तक जाना पसंद नहीं करते पत्नी जा रही थी तो मैना दर्दीला गीत गा रही थी उसके जाते ही ऐसी चुप हुई जैसे कंठ अवरुद्ध हो गया या वह बोलना भूल गई हो कुम्हार ने कई बार आवाज देकर उसे बुलाया दानी का आमंत्रण या वह बंदी उतरी तो उतरी नहीं लगता था जैसे उसे भी कुम्हारिन का जाना अखर गया हो पेड़ में छिपी बैठी वह कभी जोरों से पंख फड़फड़ा उठती जिससे उसके होने का एहसास तो होता लेकिन वीरांगी और बड़गर लगती रात को कुम्हार को भूख ही नहीं लगी इसलिए पानी पीकर खाट पर लेट गया अंधेरी रात थी हाथ को हाथ न सूझने वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी पल भर को कुम्हार की आंख लगी कि एकदम से चौंककर उठ बैठा लगा पत्नी है जो बड़े मियाँ को पानी देने गई है बाल्टी से वह उसके बड़े मुंह के मटके में पानी कुरो रही है वह उठा और धीरे धीरे लता सार की तरफ गया सार में घना अंधेरा था बड़े मियाँ को तो अवध ले गया था वो तो यहाँ थे नहीं फिर पत्नी भी तो नहीं है वो कैसे यहाँ आ गयी गहरी सांस छोड़ता कुम्हार खाट पर वापस आ गया पता नहीं क्यों खाट पर बैठते ही उसे लगा पत्नी जात चला रही है साथ में लोग गीत की कोई दर्दी पंक्ति जात की चाल से मिलाकर गा उठी है रह रहे चूड़िया भी खनक रही है वह खाट से उठा झोपड़े में गया कोई न था हे भगवान क्या हो गया है उसे उसने श्यामल के घर की टोहली यह आवाज और किसी की नहीं कुम्हार की थी उसकी पत्नी की उसने उसका नाम मन में उचारित किया पुरबतिया पुरबिया खाट पर सीधा लेटकर वह सोचने लगा कि पत्नी कब मायके गई थी उसे कुछ याद नहीं शायद गोपी छह माह का था तभी एक माह के लिए गई थी उसके बाद घर वह एक पल को नहीं छोड़ पाई थी घर गृहस्थी में ऐसी फंसी कि सीवान खेत से आगे न बढ़ पाए यही उसकी चौहद दी थी जिसमें वह गोलहू के बैल की तरह घूमती रही सोते क्यों नहीं क्या सोच रहे हो जैसे ही उसकी आंख लगी कानों में ये शब्द बजे उसने आंखें खोली देखा तो कोई नहीं वह सोच में पड़ गया पत्नी की आवाज़ थी कानों में गूंजी थी कहाँ से आये कैसे आये समझ में नहीं आता जरूर कुछ है जो समझ ऐसी परे है मैके में वह उसे बेकरारी से याद कर रही है तभी वह याद यहाँ मुझे बेकरारी में डाले है यकायक वह उठ बैठा सोचा क्यों न सास के बहाने वह पत्नी से मिलाए सास की खैर खबर मिल जाएगी इसी बहाने पत्नी से भेंट भी हो जाएगी मन भी जुड़ा जाएगा फिर सोचा कहीं बुरा न माने पत्नी तो मानने दो बुरा पत्नी ऐसी ही तो मिलने गया था किसी और ऐसी तो नहीं इसमें हज क्या है फिर अवध ने भी तो आने के लिए इसरार किया था कई बार बोला था यह तर्क देकर वह लेटा और विचार बना लिया कि कल सुबह वह घर से निकलेगा और सीधे ससुराल के लिए चल देगा वैसे ससुराल है भी कितनी दूर कुल मिलाकर 10 किलोमीटर पांचों पीर के पास अल सुबह जब जीना उजास फैल रहा था कुम्हार को नींद लग गयी नींद में उसने देखा बड़े मियाँ भयंकर चीतकार के साथ सरपट सिर पर पैर रखे उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं और उनके पीछे अवध है जिसके हाथ में है बड़ा सा लट तेल पिया अवध बेतरह गुस्से में है अलफ बेहिसाब गालियाँ बकता। वह बड़े मियाँ को रुकने के लिए चिल्ला रहा है ताकि वह उसका मार मार कर कचूमर निकाल दे बड़े मियाँ है की रुकने का नाम नहीं ले रहे है सार में पनाह के लिए वे भागे अवध सार में पहुँच गया बड़े मियाँ वहां से किसी तरह निकले और कुम्हार के झोपड़े में घुस गए और खाट पर लेटे कुम्हार के ऊपर चढ़ बैठे बेतरह गुहार लगाते कि बचाओ बचाओ, जलाद से बचाओ। से भयंकर चीख के साथ कुम्हार उठ बैठा आंखें खोलकर देखा तो सामने सचमुच में बड़े मियाँ खड़े थे बड़े मियाँ के अंजर पंजर धीले थे शरीर खूना खून था पैर सिर पीठ गर्दन शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा न था जो चोटखाया न हो खून से छेबा न हो कुम्हार को यह समझते देर न लगी कि किसने इसके साथ दुराचार किया उसकी आंखों में खून उतर आया बावजूद इसके उसने जब्त तक किया बड़े मियाँ के घावों को गर्म पानी से धोया उस पर फिटक्री फेरी और मरहम का लेप लगाया बड़े मियाँ को दाना पानी देकर कुम्हार घंटों उसके बदन को सहलाता रहा दूसरे दिन दोपहर होने ऐसी पहले कुम्हार बड़े मियाँ के साथ अपनी ससुराल के दरवाजे पर था बड़े मियाँ ने सीपो की मीठी गुहार से साकल खोलने का निवेदन किया कुम्हारिन ने सांकल खोली दोनों को सामने खड़ा देखा तो शर्म से सिर पीट लिया हाय दया फिर कुम्हार से कहा इतनी बेसब्री की क्या जरूरत थी भगे चले आए एक आध दिन तो रुक जाते साथ में बड़े मियाँ को भी ले आए मैना की कसर रह गई थी बस कुम्हार जब ससुराल पहुंचा था तो दरवाजे की संत से उसने पत्नी को देख लिया था जो आंगन में पिटे पर बैठी हसीिया से तरकारी काट रही थी सामने उसकी माँ नाव जैसी खाट पर लेटी थी, थी। माँ पाप में चांदी के लच्छे पहने थी जो धूप में चमक रहे थे ये तो भली चंगी है बीमार बिल्कुल नहीं जरूर पर बतिया को बुलाने का नाटक रचा गया वैसे तो किसी तरह निकल न पाती उसका मन हुआ कि साकल खिड़काए लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया पीछे हट गया बड़े मियां से फुसफुसाकर बोला यार तुम आवाज लगाओ ना बाबा हमसे ऐसी होगा बड़े मियां घबरा कर बोले क्यों नहीं होगा मुझे डर लग रहा है बोजाय उल्टा सीधा न सोचे तो बेवकूफी ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई तुमने पूछा कब था मैं तो तुम्हारी खातिर दौड़ा चला आया तो मेरे खातिर ही अब आवाज़ लगा दो न बाबा तो तू लौट जा यहाँ से कुम्हार ने जब यह कहा तो बड़े मियाँ आंखें चमका के बोले यह तुम्हारी नहीं मेरी भी ससुराल है वो कैसे तुम्हारी ससुराल है तो इस नाते मेरी भी ससुराल हुई तो तू ससुराल में रसगुल्ले खा मैं निकलता हूँ जब कुम्हार ने ऐसा कहा और बढ़ने को हुआ तो बड़े मियाँ ने हार गुहार लगा दी एक हफ्ते बाद जब कुम्हारिन घर आए, कुम्हार ने उसे ये बातें बतायी कुम्हारिन बोली तुम भी गजब हो वह हंसने लगी कुम्हार भी हंसा कुम्हारिन बोली चले गए तो अच्छा ही हुआ माँ सब से सबसे भेंट हो गई। वैसे जिया को कोई खास दिक्कत नहीं थी दस्त हुए और वह लस्त पड़ गई, लगी छाती पीटने की बुलाव सबको बेचारा अवध काम छोड़ भागा आया समय ऐसी जिया को दवा मिल गयी एक खुराक में बच गयी लेकिन तुम्हारे बिना एक पल वहाँ रहना मुश्किल था मैं तो उस रात जागती रही करवटे बदलती रही बस तू ही तू आंखों के आगे था कुम्हार ने मुस्कुरा कर कहा मैं तो तान के सोया और देर से उठा कुम्हारिन बोली हो ही नहीं सकता अगर ऐसा होता तो भागे आते भाई बंद को लिए मैं तो जिया की खातिर गया था झूठा कहीं का तू ऐसी बोलता है कसम खा किसकी? लंगड़ी की हाँ तेरे लिए तो वही सबसे प्यारी है हाँ मैं लंगड़ी की कसम खाके कहता हूँ कि उस रात मैं सो नहीं पाया पूरी रात तेरी याद में कट गई। अब तू जान और तेरी लंगड़ी जाने हल्की ठंड थी धूप अच्छी लग रही थी कुम्हारिन बोली यहाँ तो कम है माँ के यहाँ ज्यादा ठंड थी तुम जब आए थे जिया धूप में पड़ी थी उसके पाँव के चांदी के लच्छे कैसे चमक रहे थे कांच ऐसी बुढ़ापे में भी जिया गहने लादे रहती है क्यूँ न लादे भगवान ने दिया है तो लादे है उस पर भी नजर लगी है की माँ किसे देती है अवध को या दया को क्या करना है अपने को सब अच्छे ऐसी रहे भैया जी कुल से काम जी जी गौरी की आवाज थी श्यामल के बाबा ने शहर में झुग्गी बना ली थी लीला ने जगह दिखलाई और बस मामला जम गया कई दिनों से यहाँ से जाने का हो रहा था सामान तो थोड़ा थोड़ा करके चला गया था कुछ रह गया है वह यहीं पड़ा रहेगा उसकी ऐसी जरूरत भी नहीं आज शाम को गौरी बच्चे श्यामल के साथ यहाँ ऐसी चली जाएगी यह खबर देने वह आई थी वह यह भी ह रही थी की तुम लोग भी वही आ जाओ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं धरा है गीली आंखें रुंधा कंठ लिए जब पत्नी लौटी कुम्हार सब जानते हुए भी अनजान बना रहा प्लास्टिक के गिलासों की गिनती करने में उलझा था पत्नी ने गौरी के यहाँ से जाने की खबर दी तब भी वह कुछ नहीं बोला बोलकर भी क्या करेगा वह शाम को गोपी श्यामल के घर से लौटा तो आंखों में आंसू भरे बे रो रहा था माँ ने अनजान बनते हुए पूछा क्या हो गया बेटा गोपी यकायक जोरों से रो पड़ा क्या हो गया है बोल तो ऐसी रोते रोते वह बोला श्यामल जा रहा है हम किसके साथ खेलेंगे हमें भी भेज दो उसके साथ कुम्हार बोला तो यहाँ बड़े मियाँ के साथ कौन खेलेगा मैना को दाना पानी कौन देगा अम्मा दे देगी अच्छा दादा तेजी से आता श्यामल का बाबू कुम्हार कुम्हार इनके पांव छूता बोला हम लोग निकल रहे हैं अब तुम्हारा इंतजार है आ जाओ तो मजे रहेंगे लीला और गुड्डू का जलवा है घर बन जाएगा चुटकियों में अच्छा काफी दूर तक दोनों उन्हें ऑटो के पीछे पीछे चलते छोड़ने आए गोपी खाट में मुँह छिपाए रो रहा था उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरिभट नागर अध्याय सोलह फैक्ट्री लगने वाली बात जंगल में आग की तरह फैली और शहर के जिस भी कोने में बस्ती के लोग थे उन तक किसी न किसी के जरिए पहुँची गई यह बात सच है कि उनकी जमीनों पर आंच नहीं आई थी इसलिए वे अंदर ही अंदर खुश थे लेकिन यह भी सच है कुम्हार के साथ होने वाले अन्याय से सभी दुखी भी थे और उसे दिलासा दे रहे थे कि जब भी सुना है खराब है लेकिन हम तुम्हारे साथ है तुम जब भी आवाज दोगे हम हक की लड़ाई के लिए आ खड़े होंगे कुम्हार के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी कि समूची बस्ती के लोग उसके साथ हैं, सभी उसके साथ लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। उसकी छाती फूल कर दुगुनी हो गई थी सुनी सुनाई बातों से जहाँ कुम्हार विचलित था वहीं यह सोच से अंदर ही अंदर ताकत दे रहा था कि जब तक बात साफ होकर सामने नहीं आई घबराना मूर्खता है पटवारी ने भी यही कहा है कि फैक्ट्री लगने वाली है लेकिन कहाँ लगेगी यह बात उसने अभी तक साफ नहीं की थी वह तो यहाँ तक कह रहा है कि मेरे रहते घबराने की जरूरत नहीं मच्छा पर भरोसा रखो मैं सब रास्ते पर ला दूंगा यह बात अलग है कि पटवारी ने अभी तक जो काम किए गलत किए हैं। पत्नी भी इसी बात को रह रहे दोहराती रहती है लेकिन जब तक वह हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है उस पर भरोसा करने से क्या जाता है मैना का स्वर आज बदला हुआ है जैसा सुरीला वह गाती उसके बिल्कुल उलट उसमें कुछ ऐसा भाव है जैसे कोई घपला होने वाला है कुम्हार को उससे आगाह कर रही हो और कुम्हार है की उसकी बात समझ नहीं पा रहा है निरी भाव ऐसी वह टुकर टुकुर पत्नी की ओर ताक रहा है कुम्हारिन भी कुछ समझ नहीं पा रही है यकायक वह बोली चिड़ियाए सत अभी बोलती है जब उन्हें सांप या बिल्ली आते दिखाई देते है बेसंकट पहचानती है चल तू काम कर जो होगा सो देखा जाएगा। अभी से उसके लिए हलाकान क्यूँ हो कुम्हार ने कुम्हारिन ऐसी कहा कुम्हारिन चाक के पास रौंदी माटी रख रही थी और कुम्हार चाक पर बैठने ऐसी पहले बड़े मियाँ को देखने गया उसके घावों पर उसने मरहम का लेप लगाया था मरहम घाव पर टिकता नहीं था इसलिए कई कई बार उसे लगाना पड़ता था और सब घाव पुर गए थे कुल्हे का घाव बाकी था जो उसे भारी पीड़ा दे रहा था पुरने का नाम नहीं ले रहा था कुम्हार के नगी चाहती कुम्हारिन बोली नाकिस ने इतनी बेरहमी से मारा कि जान निकलना रह गया था पूरा मार डालता तो सब्र होता कुम्हारिन आंखें तमत्मा के बोली अवध दिखे तो बताओ उसे इतना सुनाऊंगी कि यहां दोबारा कभी पाँव नहीं रखेगा वह नीच है कमीन। ऐसा दोगला आदमी हमने देखा नहीं झूठा कहीं का मक्कार देखो न मंडी में काम करने लगा खबर तक न दी जैसे मैं उससे काम की बोलूँगा मर भी जाऊँ तो न बोलूँ पत्नी ने कहा गहरी सांस भरता कुम्हार चाक पर बैठने को हुआ की उसे पटवारी आता दिखा पेड़ों की चितबरी धूप छाव में धीरे धीरे चलता वह सीधे कुम्हार के पास आता जा रहा है कुम्हारिन बोली लो पटवारी आ गया मैं ना इसके लिए तो नहीं किटकिटा रही थी कुम्हार कुछ नहीं बोला उसके स्वागत में झुककर खड़ा हो गया बोला हुजूर बैठे बाल्टी में हाथ डुबोता मिट्टी साफ करता वह बोला बसे एक मिनट हाथ धोके खाट लाया वह खाट के लिए झोपड़े में घुसा खाट बिछाता वह बोला बैठे हुजूर अरे यार मैं तो यूं ही यहां घूम आया मैं तो तहसील जा रहा था कायक नई बुनी खाट को देखता बोला बड़ी सुंदर बुनी है बोला तू जो काम करता है नायाब करता है तेरे मटके भी ऐसी कमाल के होते हैं। वह खाट पर बैठ के बाद पर पंजे पटकता उसकी तारीफ के पुल बांधने लगा कि मैना जोरों से किटकिटाने लगी सहसा वह फड़फड़ाते हुए तीर की तरह नीचे उतरी और पटवारी के सिर पर ऐसा झपट्टा मारा मानो उसका मुंह नोच डालना चाहती हो पटवारी सकते में आ गया घबरा गया लगा बाज है जो उसकी आंखें निकालना चाहता है वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और जोरों से चीखा ये बाज कहां से आ गया मारो मारो मारो मैं न पलक झपकते नींद में कहीं छिप गयी थी पटवारी हक बकाया हुआ था क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बाज उस पर क्यूँ झपट्टा मार रहा है उसने क्या बिगाड़ा है उसका वह निरीह भाव से मुस्कुराया और कुम्हार की ओर देखने लगा जैसे उसी से यह प्रश्न कर रहा हो कुम्हार जानते हुए भी अनजान बना रहा और यह कहने लगा बैठे हुजूर बाज फाज से क्या डरना पंछियों की भला किसी से क्या अदावत होगी वे तो वैसे ही इंसानों से दूर रहना चाहते हैं। सिर खुजलाता पटवारी जैसे ही खाट पर बैठने को हुआ मै फिर उस पर झपट्टा मार बैठी अजीब मामला था पटवारी परेशान अब वह एक पल भी यहाँ बैठना नहीं चाह रहा था बोला फिर आते हैं भोला ये बाज कहीं मेरी आंखें न फोड़ डाले क्या भरोसा पता नहीं कौन सी अदावत का बदला ले रहा है यह दुष्ट आज का दिन ही खराब है साहब अलग परेशान कर रहे हैं। खैर भोला आंखों पर हाथ धरे कहीं बाज उस पर फिर झपट्टा न मार बैठे पटवारी जिस रास्ते आया था उसी पर धीरे धीरे चलता आगे बढ़ा और सीधे बाबू के घर जा पहुँचा बाबू कई दिनों से बीमार था पटवारी को देखते ही बोला आओ दादा आओ यहाँ तो समूची बस्ती के लोग सब एक ही बात पूछ रहे हैं कि कहीं उनकी जमीन तो नहीं दब रही है मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ मुँह से बैठा हूँ जब तुम इशारा करोगे तभी मैं कुछ बोलूंगा लेकिन दादा मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम मामले को इतना झुला क्यों रहे हो जब ऊपर से आदेश आ गया है तो थमा दो उसे काहे को रोके पड़े हो पटवारी ढेर सारा पान मुँह में भरे बाबू को देखता मुस्कुराता रहा यकायक पान की पीक को एक तरफ थूकता बोला देखा तुमने मेरी जरा सी हवा से बस्ती के लोग हरकत में आ गए हडकंप मच गया है रहा कुम्हार ऊपर से चाहे वह कितना बन रहा हो अंदर से टूट चुका है बस थोड़ा और रुक जाओ आदेश तो थमाना ही थमाना है यहाँ पटवारी और बाबू में ये बातें चल रही थी वहीं कुम्हार और कुम्हारिन मैना की कारसाजी पर आहलादित थे कुम्हारिन ठहाका लगा के बोली मुझे तो लगा मैना आंखें नोच के रहेगी यह कहूं बच गया नहीं सूरे बना देती अब वह यहाँ आने वाला नहीं आएगा तो मैना उसकी गत बना देगी कुम्हार हंस के बोला कुम्हार ने सोचा पटवारी अब यहाँ आने ऐसी पहले दस बार सोचेगा लेकिन पटवारी था की दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार के झोपड़े के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था कुम्हारिन कुम्हार से बोली तुम अंदर रहो मैं देखती हूँ क्यों बार बार फेरे लगा रहा है कुम्हार बोला लगाने दो फेरे चिंता काहे की तू मत जा बाहर और तजात है अच्छा नहीं लगता कुछ ऊंच नीच हो जाएगी ऊंच नीच की मुझे चिंता नहीं कुम्हारिन फुसफुसाकर बोली तुझे नहीं है मुझे तो है क्या ऊंचनीच होगी बता कुम्ह्हारिन यकायक गुस्सा बोली यही की यह अच्छा आदमी नहीं है इसके मुंह लगना ठीक नहीं इसके मुँह कौन लग रहा है इसे तो समझाना है कि कोई भी जुल यहाँ चलने वाला नहीं दुनिया में हल्ला करने से कुछ नहीं होगा मान लो अगर पुराना पैसा है तो पर्ची काट दो हम भर देंगे काे को बार बार भिखारियों की तरह खड़े हो रहे हो कुम्हार हँस पड़ा कुम्हारिन भी कुम्हारिन आगे बोली देख रहे हो तुम फेरे पर फेरे कोई तरीका है यह कुम्हार बोला अच्छा तू तरीका मत सिखा अंदर चल मैं अंदर नहीं जाने वाली इसकी पगड़ ने उतार दी नाम पर बतिया नहीं तेरे हाथ जोड़ता हूँ पाँव भी जोड़ ले तब भी मैं सुनने वाली नहीं कुम्हार पत्नी की कलाई पकड़े अंदर की तरफ खींच रहा था पत्नी थी की समूची ताकत लगाकर बाहर की तरफ निकल पड़ने के लिए कसमसा रही थी यकायक उसने दांत काटने का नाटक कर कलाई छुड़ा ली और बाहर की ओर भागी बाहर से उसने टुचरा भिड़ा दिया पटवारी को सामने खड़ा देख कुम्हारी अंदाज में बोली जैसे उसके आने की उसे भनक तक न हो हुजूर, ये तो घर पे नहीं है अभी अभी निकले हैं, बड़े मियाँ का मरहम लेने गए हैं। आप बैठे खाट लाती हूँ मैं बैठूंगा नहीं चलूंगा कोई बात हो तो बता दे मैं उन्हें बतला दूंगी नहीं ऐसी कोई बात नहीं बस ऐसी वह हसा पटवारी जब तक अपनी जरीब न घुमा ले उसे चैन पड़ता है चलो तुम कहती हो तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं खाट की चिंता तुम न करो खड़े रहेंगे ऐसा क्या कुम्हारिन बाल के दबाव में झोपड़े से निकली थी पता नहीं क्या हुआ कि वह शांत हो गया दरवाजे आए आदमी के साथ अनादर ठीक नहीं जब तक वह कोई गड़बड़ न करे इस लिहाज ऐसी टिटरा हटाती अंदर आई और खाट लेकर बाहर निकली खाट बिछाती वह बोली बैठे हुजूर दरवाजे पर खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता मुस्कुराता हुआ पटवारी खाट पर बैठ गया उसने पान की पंगनी निकाली और कई सारे पान मुँह में ठूस लिए थोड़ा सा चूना भी उंगली से काटा और चारों तरफ नजर मारने लगा इस बीच कुम्हारिन काम के बहाने से झोपड़े के पीछे गयी आंगन से होती हुई बाहर के झोपड़े में आए कटाक्ष करती कुम्हार से बोली तुम्हारे जीजा दरवाजे पर बैठे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा आरती के लिए जाओ तू तो कह रही थी कि पगड़ उतार लूंगी अब क्या हुआ कुम्हारिन चुप बोलना क्या हुआ यह तुम्हारा मामला है तुम जानो यह हमारा अकेले का मामला है इसमें तुम नहीं हो मैं क्या जानू कुम्हारिन अंदाज में मुस्कुराती बोली ये तो अंदेर है कुम्हार गहरी सांस छोड़ता बोला चिंता न कर मेरे माटी के कुम्हार चिंता न कर तूने ही कहा है जब तक बात साफ न हो चिंता में गलना अच्छा नहीं सहसा बाहर पेड़ पर मैना अजीब सी आवाज में किटकिटाने लगी पटवारी खाट पर पैर चढ़ाकर बैठ गया था मैना का यह रूप देखकर उठ खड़ा हुआ भयभीत सा कुम्हार ने चुटकी ली तू नहीं है तो मैना है मेरे साथ वह निपट लेगी कुम्हारिन ने जब इस पर नाराजगी जित हुए उसे तिरछी नजरों से देखा तो वह हंसता आगे बोला जा तू अपना काम निपटा बड़े मियाँ को खुला छोड़ दे इधर उधर चल लेगा कुछ तो पेट भरेगा उसका साल में बड़े मियाँ पीठ खुजला रहे थे कुम्हारिन को देखते ही बोले ये पटवारी जान हार दरवाजे पे काहे खड़ा है जमदूत की तरह कई दिनों से इसे देख रहा हूँ चक्कर काटते मुझे नहीं पता इनसे पूछ तू मुझे तो इसकी आंखों में बदमाशी दिखती है तो तू कुछ कर कोई खेल दिखला दे जो होगा देखा जायेगा और जो कुम्हार मेरी कुटुम्बस करे तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ कुम्हारिन ने बड़े मियाँ को खुला छोड़ा तो वह बिगट दौड़ता झोपड़े के सामने खाट पर बैठे पटवारी को देखता उस तक जा पहुंचा और फिर पता नहीं क्या हुआ कि वह उसके मुंह पर जोरों की सीपो सीपो की गुहार लगाने लगा मैना भी किटकिटाते हुए पेड़ से उतर पड़ी एक तरफ बड़े मियाँ की गुहार थी दूसरी तरफ मैना की किटकिट -किट। पटवारी ने सोचा भागलो लो यहाँ ऐसी कहीं बाज झपट्टा न मार बैठे और उसकी हालत बिगाड़ दे और ये बड़े मियाँ को तो देखो मुंह पर रेंक रहा है जैसे कान के पर्दे फाड़ डालेगा उस पर कहीं दुलती झाड़ दी तो मैं कहीं का न रहूँगा यकायक यह पटवारी यहाँ से भागा और सिवान पर जाकर साँस ली महुए के पेड़ की छाव में खड़े होकर वह कुम्हार का इंतजार करने लगा कुम्हार आएगा तो इसी रास्ते और कोई रास्ता है नहीं देखते हैं कब तक नहीं आता है उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि भटनागर अध्याय सत्रह चाक के सामने कुम्हार उदास बैठा है थोड़ी ही दूरी आरोप घर है जो कुम्हार की उदासी ऐसी आहत है जब ऐसी कुम्हार बाजार ऐसी लौटा है गुमसुम है उदास है जैसे कोई नाइंसाफी उसके साथ हो गई है जिसे वह पीड़ा की वजह ऐसी ऊँटों तक नहीं पा रहा है क्योंकि खुद तो वह उससे टूटा है कहीं घरवाली भी बेजार न हो जाए पत्नी समझ रही रह है कि जरूर पटवारी की कोई न कोई कारस्तानी है जिसके चलते कुम्हार उदास हो गया है देरों माटी वह छान चुकी थी इस वजह की इसी बहाने वह कुम्हार से बात भी कर लेगी लेकिन कुम्हार है कि अन्ना रह रहे गहरी सास छोड़ता और हे भगवान की कराह छोड़कर जमीन ताकने लग जाता मैं नाचाक पर बैठी है कहने पर भी उसने दाने की तरफ नहीं देखा जैसे कुम्हारिन की तरह वह भी कुम्हार से उदासी का कारण जानना चाहती हो बड़े मियाँ के कूहे का घावपुर नहीं रहा है कुम्हार ने गहरी सांस छोड़ी मक्खियां अलग जान खाए जा रही है उसकी कुम्हारिन की यह बात भी कुम्हार की जबान खोलने के लिए थी लेकिन कुम्हार चुप तो चुप। गोपी दिन भर श्यामल की रट लगाए रहता है न खेलता है न कुछ खाता है यह बात जरूर कुम्हार को हिला डालेगी लेकिन यह भी बेकार गयी मैं जाऊँ जलती आवाज में जब कुम्हार ने यह प्रश्न किया तो कुम्हार के बोल फूटे कहाँ जा रही है कुएं में कूदने कुएं में कूदने काहे के लिए कुएं में कूद रही हूँ और पूछता है काहे के लिए इतना भोला क्यों बन रहा है तू कुम्हार ने कंखियों से पत्नी को देखा जो उसका नाम कभी नहीं लेती थी आज कैसे अनचित्ते में ले बैठी पत्नी बात तो समझ रही थी बावजूद इसके अनजान बनी रही भोला बनने की बात नहीं है भोला तो मैं हूँ कहा है भोला बता तो सही मैं उसे ढूंढ रही हूँ अब तुझे नहीं दिखता है तो क्या करूँ चिराग लेकर दिखाता फिरूँ तीन घंटे ऐसी तू हम बैठा है तुझे जरा भी रहम नहीं की मैं कितना परेशान हो रही हूँ कुम्हार सोच में डूब गया अब इसका क्या जवाब दे क्या बताए की बाजार में था तो वह खुश था उसने दुकानों में माल पहुंचाया था और उसका पैसा भी उसे मिला था लाला ने उसकी इस बात के लिए तारीफ की थी कि थोड़े ही दिनों में उसने बाजार की चाल पकड़ ली है और उसका पक्का खिलाड़ी हुआ जा रहा है लाला की बात से उसकी छाती दुगुनी हो गई थी उसी वक्त उसने चौकअ्डे पर गन्ने की रखी जमाने की बात भी सोची थी और उसी की धुन में वह था रोमेसर ने उसे किराए पर चरखी देने का वचन दिया था बस थेले की जुगाड़ उसे करनी थी इसी सोच में डूबा वह बड़े मियाँ के पीछे पीछे चला जा रहा था कि महुए के पेड़ के पास ही सब मामला बिगड़ गया पटवारी ने उसे घेर लिया था पटवारी के साथ बाबू भी था जिसने पटवारी से वादा किया था कि वह उसके इशारे पर चलेगा और उसी के स्वर में स्वर मिलाएगा बाबू अब पूरी तरह चंगा था बाबा ने चुटकी लेते हुए कहा बोला आज तो तू भारी खुश दिख रहा है लॉटरी हाथ लग गई क्या भोला सिटपिटाया सा बोला नहीं मालिक लॉटरी में हमारा तनिक भी भरोसा नहीं बस ऐसी पटवारी बोला तेरे घर गए थे तू था ही नहीं कहां चला गया था तेरी घरवाली ने बताया नहीं कि हम आए थे काफी देर तक बैठे रहे फिर तेरे बड़े मियाँ और उस दुष्टबाज ने हमें वहां टिकने नहीं दिया ऐसी खातिरदारी की, की कुछ कह नहीं सकता भोला ने विनीत स्वर में कहा हजूर घरवाली ने बताया था सहसा बात घुमाकर बोला बात ये हुई कि सास की तबियत ज्यादा खराब हो गई थी उसी चक्कर में वहां निकल गया था इसलिए भेंट नहीं हो पाई पटवारी बोला कोई बात नहीं भोला अब मिल गया है तू फिर कुटिलता से आंख मारकर बाबू से बोला भोला को कागज दे दो बाबू ने कमीज की जेब से एक कागज निकाला और भोला को थमाता बोला ले तहसील से आया है पढ़ ले भोला घबरा गया बोला क्या है हुजूर, हम तो पढ़े लिखे है नहीं आप बताएं कि यह क्या है भोला हाथ जोड़ता दोनों के सामने खड़ा था पटवारी ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है वही फैक्ट्री वाली बात है बाबा ने समझाया देखो हाँ यहीं खड़े रहो उधर मत जाओ क्या है कि गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला है आर्डर यह है की कि सड़क किनारे और उसके आजू बाजू जो लोग बसे है उनके पास जमीन का पट्टा है तो उसे दिखाए पट्टा नहीं है तो वह जमीन कब्जे की मानी जाएगी गवर्नमेंट सबको हटाएगी तू घबरा न तू तो बरसों से रह रहा है तेरे पास तो पट्टा होगा कुम्हार बोला मालिक पट्टे की हम नहीं जानते हाँ जमीन हमारे पुरखों की है मुद्दतों से हम यहाँ रहते और खेती करते आ रहे हैं, यह जमीन हमारी है हम तो उसमें अन्न उगाते हैं किसी से भी पूछ लो पटवारी बोला किसी से क्या पूछ ले तू बता पट्टा है तो दिखा मालिक वो तो खसरे खतौनी में सब होगा हमारे बाप दादो का नाम आप देख ले बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा कहा अभी तू परेशान न हो घर में देख ले सब मिल जाएगा पटवारी ने सांत्विना के अंदाज में कहा हम तो कागज़ देना नहीं चाह रहे थे वैसे यह तेरे नाम है भी नहीं आम जनता के नाम है आर्डर है सूचना है हम कई दिनों से टालते आ रहे थे कि किसी तरह बात टल जाए लेकिन क्या है ऊपर का फरमान है हम कितने दिन इसे दबा सकते है जितने दिन हमसे दब गया हमने दबाया अब जब हम पर दबिश पड़ रही है हम लाचार है ये कागज सबको थमाना पड़ रहा है फिर तू चिंता काहे कर रहा है मैंने पहले भी कहा था कि मैं तेरे साथ हूँ और अंतिम समय तक रहूँगा तू विश्वास तो कर ऐसे कागज तो आए दिन आते हैं मैं सब मामला निकाल दूंगा सहसा दोनों बड़े साहब ने तलब किया है कह कर चले गए थे कुम्हार ने गहरी सांस छोड़ते हुए पत्नी ऐसी कहा अब ये मामला है क्या करे बताओ कुम्हारिन ने गीली आवाज में कहा मैंने पहले ही कहा था दाल में कहीं काला है ये कमीन और कुछ नहीं हमें बेदखल करना चाहते हैं। काफी देर तक दोनों के बीच गहरी चुप्पी छाये रही इस बीच कुम्हार ने मैना को दाना और पानी परोसा। मैना काट की तरह बैठी रही जैसे जितला रही हो कि ऐसी खबर पर भला कोई दाना पानी हलक के नीचे उतार कैसे सकता है बड़े मियाँ भी गमगीन ऐसी धीरे धीरे चलते चाक के पास आकर बैठ गए क्रमशः अगले भाग में जारी